गुरु पद श्री चैतन्य वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोद गोपीजन समयूत बिंद मनोहर के छाकतरुशपा सिंधु पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लयतगिरी यम बंदे परमाधव बृंदाई तो सी वै पिया वैकेश क्तिपदी देवी सत्वी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चम दी सरस्वती तथोजयोधी संकर्तनेथोपदेश गौरी अभद्रश प्रकाशने च। सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगद सदा पिभवग्नमीष्टदोह यहास्प शिव विरचन तम शीताति हम, हम पनतपालीभूत महापुरुषते चरणा वंदे महापुरशते चरनविंदुस्त सुसितरलक्ष धर्मीष्ठर्ज वचसा जर मेघ दैत बधा बद वे महापुरुषते चरणा चरनिंदम पाद त्द पल्लवचंदमि छटा विस्फुित कि वधु स्वदर्शी पूर्णनुराग्र सगर सारमती साराधि का श्रीकृष्ण चैतन्यवुने दैत गदाधर शिव सदी गौरव गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य बहुनितानंद सियादगदाधर शिव गौरव गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजान लंबित भुजौ कन का बता संकेकर कमलायताक्षजर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करु करुणा बता रो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिव्यूप मुक्ति मुक्ति दिन भावानेन सदन रान गंगा गंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरी निरंतर भागम नारायणो प्रिय पहारम नारायण प्रियमदापारम बरान्नसी बुरापति भजबीशनाथ गीष लक्ष्मी यक्ष जय सिमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम परकर्मा न प्रशंसायत न गर्त विश्वत्मक पश्य प्रकृतिपुर कर्माणि न प्रशंसायत गर्त विश्व में एकात्मन प्रकृति पुरुषेण विश्व में एकात्मग न प्रकृति पुरुषेण शिलभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भूपा जी ने बताए अपना उपदेश में कभी दूसरे का दोष दूस अनुसंधान करने का प्रचेष्टा मत करो कभी दूसरे का उनु, दोष अनुसंधान करने का प्रयत्न मत करो अपना दोष को अपना जो जितना सारे दोष हैं वो सब दोषों को चिंतन करो उसका बारे में ध्यान दो ये मेरा उपदेश है आप लोगों का और मेरा ये उपदेश है ये दूसरों का दोषों का दूसरे का दोषों का अनुसंधान उन, मत करो अपना जितना सारे दोष हैं उसको उसका ऊपर ध्यान दो और कैसे वो दोष चले जाए उसका चिंतन करो सिल्प होफात कहते थे देखो दुनिया का आदमी सोचे कि दूसरे का निंदा करना तो माना है ही है लेकिन दूसरे का प्रशंसा करें तो उसमें क्या गलती है ये तो बड़ा भारी अन्याय है दूसरे का दोष ना देखे ठीक है लेकिन दूसरे का गुण जो है उसका भी बारे में चर्चा मात करो ये जो बोला है क्या है पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसित नगर है दूसरे का जो स्वभाव है स्वभाव है उसका जो व्यवहार है उसका जो कुछ भी है क्रियाकर्म पर कर्माणी ही उसका बारे में ना तो प्रशंसा करो ना तो निंदा करो अब प्रश्न आता है कि महाराज निंदा करना माना है ठीक है लेकिन प्रशंसा करना उसमें क्या दोष है प्रशंसा करें तो अच्छा है बात ऐसा नहीं ये जो गुणोमय जगत है तमाम दुनिया ये जो है उधर इधर जो पूरा दुनिया है इसको गुणोमय जगत बोला जाता है इसमें जो कोई भी है सब त्रिगुण के द्वारा परिचालित है त्रिगुण का अंदर रहते हुए आदमी का व्यवहार किसी भी क्रियाकर्म विशुद्ध हो नहीं सकता एक गीता का प्रवचन में पूरा क्लियर समझ में आया गुणों का द्वारा प्रभावित इफ़ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ नेचर तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित अवस्था में किसी का भी व्यवहार क्रियाकर्म कभी शुद्ध नहीं हो सकता इसका शुद्धिकरण जरूरी है एकमात्र गुरु वैष्णव का संिधान में अनुगत में हो पाता कालना न दो दिन पहले भी बताया था रजस्तमश्च सत्येन सत्यंश उपमेन च एक तत्सर्वम गुरुभक्ता पुरुषों ही अंजसा जाए जो इतना हंगामा मचा के ये चल रहा है ये क्रियाक्रम और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल गीता में बहुत सारे उपदेश दिया गया ये करो वो करो बहुत सारे सुनो लेकिन ये सब जो है केवल मात्रों सदगुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा पुरुषों ही पंजोस जाए जो इतना कष्ट होता है अपने को कंट्रोल करो ये करो वो करो बहुत सारे चीज़ लेकिन एक बहुत सुंदर पद्धति है वो भागवत में सष्ट स्कंद में बताया जो भगवान का भक्त है निर्गुण भूमिका में अवस्थित उसके सेवा के द्वारा पुरुष गुणों को जय कर लेता है गुनातीत वस्तु का सेवा करो तो खुद गुनातीत हो जाओगे गुणमय वस्तु का सेवा करते रहो दिन रात कोई बाधा नहीं देगा क्या करेगा लेकिन जब तक गुणमय वस्तु का सेवा करोगे आप में गुणमय रहोगे आ गुणातित वस्तु का सेवा करो तो आप खुद भी गुणमय गुनातीत हो जाओगे गुणमय अवस्था नहीं रहेगा पौपा जी का कहना है कि त्रिगुण के प्रभाव में रहने वाला आदमी का कोई क्रियाक्रम चलना बोलना उठना बैठना कोई भी क्रियाक्रम शुद्ध नहीं है पोपात विचार दिखाएं कि भागवत का ये जो वचन है वो एकदम एक सौ प्रतिशत सत्य है क्योंकि कोई बद्धजीव अगर दूसरा दूसरे कोई बद्धजीव का प्रशंसा कर दे क्या निंदा करने प्रशंसा कर दे या तो निंदा कर दे इसमें दोनों ही खतरा है बोले किस लिए बोले जब उसका प्रशंसा करे तो उसका गुणमय जो व्यवहार है गुनमय सब कुछ है उसका ऊपर उसका अटेंशन आ जाए हम अगर हरिकथा बोलने के लिए बैठे हैं हमारा हिम्मत नहीं है हमारा हिम्मत नहीं है हरिकथा बोल लेकिन वंदना का बाद ठाकुर जी का करुणा से स्फूर्ति होता है ठाकुर जी बुला अब हम हरिकथा का समय में अगर दूसरा कोई चिंतन में चले जाए तो हर हालत में हमार हरिकथा संभव नहीं संभव है पूरा अटेंशन माई टोटल फोकस शुड बी इन हरिकथा आप्राकृत जगत का हरिकथा प्राकृत जगत में रहते हुए बोलना संभव नहीं पहला बात ही है कोई अगर बोले मारा हम खूब सुंदर प्रवचन कर देंगे संभव नहीं क्योंकि अप्राकृत जगत का जो कथाएं हैं अमृत हैं वो अप्राकृत जगत से आचरणशील संत महात्मा का जवान पे ज्यूहार अग्रते चले नाम रूपे नित्य करे न ऐसा कुछ है कीर्तन में सुंदर नाम रूपे नाचे उन ठाकुर सुंदर देखाया भजन रहस्य में ये कहां से ये नाम उतर आया जीवन पे सेवन मुखे ही जुहायम स्वयं बस स्पुर जब सारे हमारा इंद्रियों आँखों का दर्शन का विषय एकमात्र गुरु वैष्णव भगवान कोई लड़की लड़की किसी का सूरत हमको देखना नहीं हमको देखना नहीं है टट्टी पेशाब का बराबर हमको दरका नहीं है सर हमको फेंक देगा नरक में जब हमारा आंखें देखने के लिए बेचैनी होता है हे ठाकुर जैसे हमारा चैतन्य महाप्रु का सो जो श्लोक लिखा गया ना बन सो उसका वर्णन है यह चयित किंग में ये जो श्लोक है न दिसवर यती पदम श्री चैतन्य महाप्रभु हमारा कब दर्शन गोचर होगा अजब जब सेवनमुख हो सारे आँखें भगवान का दर्शन भगवान का धाम दर्शन कानों के द्वारा भगवान के कथाएं, हमारा बाक इंद्रियों के द्वारा भगवान का गुणगान सौ वै मनो किष पदार विंदर वाचंसि वैकुंठ गुणानन वर्णनी करौतर मंदिर मंजरा दीषु सुति चकारच्युत सतकथोदयी मुकुंद लिंगा लय दर्शन दिश तद्भिगात्रस्पर्श अंग संगम इत्यादि सारे सुंदर बहुत कब चर्चा होगा भागवत तब सुनोगे इसमें शिलाअम्बरीश महाराज का सारे इंद्रिया सब भगवान का सेवा में नियोजित है जब सारे इंद्रिया भगवान के सेवा में नियोजित है ये तो परम सिद्ध अवस्था प्रकृति प्रकृतिजय को सिद्ध बोला गया वो प्रकृति जय में सिद्ध है वो भी प्रकृति जय में सिद्ध तब बनता है जब भी भगवान का और लगन जाता है प्रकृति जो है हो जाए वो भी एक किस्म का सिद्धि सिद्ध है प्रकृति जो है कर लिया प्रकृति का कोई प्रभाव उसको ऊपर पड़ता नहीं लेकिन इसका भी बहुत विचार है और अंबर इस महाराज का जो विचार है देखो तमाम इंद्रिया जो है भगवान का सेवा में लगे हुए हैं ये भी एक आजीब सा अवस्था है कभी भी भगवान का सेवा भगवान का चिंतन छोड़कर कुछ है ही नहीं जिंदगी में यही तो सच्चा अवस्था जिसको प्राप्त करने के लिए भक्त समाज का यही तो टारगेट है भगवान का चिंतन से मेरा बिल्कुल भी ना हटे शास्त्र में कहा गया है जब परम भक्त लोग जो है वो लोग रो रो के बोलते हैं ठाकुर पलक झपक कर लिया आपका चिंतन से मेरा मन हट गया तो लगता है हम आँख में जल के मर गया रूप को सही बात सुंदर बरम हुता बहुजाला पंजर अंतर व्यवस्थिति हमारा एक खांचा का अंदर हमको राख के चारों ओर आग जला दो बरम हुता बहु जाला पंजरांतर व्यवस्थिति तथापि गोसाई जी बोल रहे हैं मुकुंदो विमुख जनों संघवास वैश्म मुकुंदों का विमुख जन है दुनिया भर का एकदम विषय मैं डूबे हुए हैं वो विरुद्ध व्यक्ति का संग मेरा हो ये तो मेरा मरने से भी बूढ़ा है हमको खाँचा कंदा डाल के चारों आंख जरा दो वो भी मंजूर है हमको लेकिन किसी भी हालत से अभक्त का संग में मेरे को मत रखो ये वृत्तासुर भी सुंदर बताया बहुत मामा उत्तम ममो उत्तम श्लोक जनीष सक्षम विधि भगवान हम जो जो जन्म मिले उसका लिए कोई हमारा क्रियाक्रम क्यों पशुपाखी का जन्म मिले क्रिय किरे मकोरे भक्ति में ठाकुर भी बताए पशुपाखी हुए था कि सर्गे व निरय तब भक्ति रहु भक्ति बिनोद हृदय पशुपाखी होके भी रहे फिर भी हमारा कोई फिर भी भक्ति आपका रहे हमारे हृदय में भक्ति रहे तो उसमें क्या कोई सब तो आनंद है जिस अवस्था में रहो भक्ति रहे तो आनंद है ये जो बात है जो भक्तों लोगों का संग मांगता है सारे इंद्रिया जो हैं सारे अगर भगवान का भगवान का सेवा में लगे हुए हैं उसमें कोई असुविधा नहीं है और अगर विचार करके देखो तो ये सामने आएगा जो बद्ध हैं त्रिगुण के द्वारा प्रभावित हैं उसका अगर प्रशंसा करने जाओ तो आपका फोकस आ जाएगा कि अटेंशन कहाँ आएगा उसका तमाम चरित्रों में किस विषय लेके प्रशंसा करोगे कुछ तो करोगे और प्रशंसा का टाइम में आपका उसका जो प्रकृति के द्वारा प्रभावित तो अवस्था है प्राकृतिक अवस्था तो है उसका गुनावली चिंतन करो प्रशंसा वो तो गुना गुणमय प्रकृति का ही तो प्रशंसा हो गया तो उसमें तुम्हारा जो वास्तव स्वार्थ है वो टूट जाए इसे शास्त्र में बताया गया पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसा न कर प्रशंसा भी करो मत और निंदा भी करो मत ये विचार आया इसमें क्या होगा दोनों ही प्रकृति का गुण के द्वारा प्रभावित है इसका चाहे प्रशंसा करो चाहे निंदा करो आपका पूरा अटेंशन इसमें आ जाएगा लेकिन कोई महापुरुष अगर किसी को बहुत चातुर्य के साथ प्रशंसा करके उसके द्वारा कुछ उसको सेवा में लगा दिया ये तुम मत करो तुम करने जाओ तो मुश्किल है समझा मेरा बात एक उदाहरण दे दे समझ में आ जाएगा पूरा वो बहुत एकदम सीधा बात भले देखो ये जो आपका भागवत में प्रसंग आता है वहाँ बोली महाराज जी का बामन जी महाराज पहुंचे साक्षात भगवान है परात्पर अखिलेश्वर आने का बाद योग का अंदर में जो आए तो सब उठ के खड़ा हो गए संवर्धना किए पैर धुलाए बोली महाराज जी और उसका बाद बोले कहो आप किस लिए पधारे ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता बताओ किस लिए पहुँचे बोले महाराज तो कुछ चाहिए है नहीं लेकिन थोड़ा त्रिपद भूमि हम के लिए आए हैं बासुसी में साधन भजन करेंगे बस बोली मारा हंसना शुरू कर दिया वो तीन पद भूमिले उगे बोला हाँ तीन बात वो भी आपका छोटे छोटे प्यार का हिसाब से बोला हाँ हम वही लेंगे अरे हम पूरा त्रिभुवान का राजा है कुछ मांग लो एशिया जम्बुदीप आप सब मांग लो एक द्वीप मांग लो सप्तदीप पति धरा है पृथ्वी एक द्वीप ले लो जम्बुदीप ले लो ये कोई को, सालमली पुष्कर कुछ भी ले लो अरे नहीं महाराज हमको दे तीन क्या करोगे ब्राह्मण आपका जो खुद का जो स्वार्थ है इसका बारे में आप सचेतन नहीं है इसलिए ये मांगे क्या करोगे आप न तो गांव ले लो अगर इच्छा नहीं है ज्यादा कुछ लड़की ले लो साधुदी कर लो बहू हाथी घोड़े सब दे देंगे बोले हमको कुछ नहीं चाहिए हमको तिपत चाहिए जब बली महाराज को बामन देव जी इतना प्रशंसा किया इतना प्रशंसा किया हंसने का लायक है अरे महाराज आप तो बोलोगे ही आपका खानदान देखो आप तो प्रहलाद महाराज का खानदान है आपका खानदान में क्या असंभव है सब संभव है जो आप दानी हो इतना बड़ा दानी हो आप तो दोगे ही स्वाभाविक है आपका अंदर में प्रवृत्ति दान का ये बड़ा प्रशंसा का बात है बोली महाराज इतना प्रशंसा किया इतना प्रसंस उसको नीचे से ऐसा उठा दिया ऊपर प्रशंसा करते करते एकदम फूला दिया अब ये जो बलि महाराज का प्रसंग आता है बामन देव का ये प्रसंग से लेकर इसका बाद इसका अंदर में मत कि ये विशेष अवस्था पर हुआ था ये बामन देव अंतिम में बलि महाराज जी को कृपा किए हैं इसका अंदर रहस्य हैं आप अगर बोलोगे बामन देव जी महाराज प्रशंसा करना शुरू कर दिए थे और भी बहुत सारे जगह है जैसे शकुनी नंदन बिकासू उसका बारे में बोला था ये शकुनी नंदन कहाँ जा रहे हो इतना इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है अरे माँ दौड़ो माए समय नहीं है हमारा अरे सुनो तो सही क्या हुआ है इतना तुम्हारा काम का शरीर है दौड़ रहे हो पसीना पसीना हो रहा है क्या हुआ अरे महाराज जी हमको वर दिया वरदान दिया अभी भाग रहा है तो हम हाँ भी प्रशंसा किया ये सब जो है विशेष इंसिडेंट है विशेष घटना इसका अंदर में बहुत सारे गहरा विचार है और ये जो श्लोक हमने बताया जो बहुपात व्याख्या किया इसका साथ मिलावट मत करो ये संपूर्ण अलग विषय है इसका बहुत रहस्य है इसमें क्या मकसद है क्या टारगेट है भगवान का क्या करना चाहें ऐसा और जड़ जगत में भी हम लोग दे आम बीच बीच में ऐसा प्रभुपा जी ने कभी भी किया नहीं पापा जी ने किसी का प्रशंसा किया नहीं पहुपा जी ने कि जड़ जगत से कोई कि माल लेने के लिए कभी ऐसा किया नहीं किसी ने उस जमाने में कार निकाला था कार गाड़ी तब का जमाने के पहले निकाला पौपा जी चैतन नवा में देखे गया है गाड़ी को फिर भी प्रभुपात जी प्रशंसा करना नहीं शुरू कर दिए ये गाड़ी दिया है उसको लाओ बैठाओ कमरा दो खाने के व्यवस्था कब कुछ नहीं बोला कृष्ण भगवान का चाहिए कृष्ण भगवान लाए हैं वो उसका ही सेवा के लिए हमारा क्या वो गाड़ी करके प्रभुपात सवार भी हुए बहुत आदमी चर्चा किए अरे संत महात्मा है गाड़ी में चढ़ भी कहाँ जा रहा है प्रोपात जी अरे भोपात सब उत्तर दिया बहुत सुंदर जब आचार्यों का काम कर रहा है तो करना पड़ता है क्या करें तो दूसरे का प्रशंसा करो या निंदा करो उसमें तुम्हारा अटेंशन आ जाएगा आपका जो मन का वित्ती जो उसमें लग जाएगा और शास्त्रों का और विचार है जो किसी पातकी है पाप किया है किसी पातकी है किसी पातक्की है ये पातक्की का जो पाप इसका बारे में आप बोलना शुरू कर देखो ये लड़की का साथ क्या किया इसका चरित्र तो खराब हो गया ब्रह्मचार्य का खराब हो गया बोल दिया ना बस उसी निंदा जो किया उसका जो विषय है वो पाप तुम्हारे अंदर में आ गया आज जो जिसने कुछ खराब काम किया नोंगा घटिया काम बहुत खराब वो अगर रो रो के बोल दे सबको कसम ने हमने ये किया हमने खराब काम किया ऐसा कर डाला हम क्या करें बस बोलने का साथ साथ वो जो घटिया काम किया जो खुद का गहरा काम है? वो जो गर्हित काम किया ये जो अपने खुद को निंदन करके बोल दिया और जितना भक्ति श्रवण कर लिया सब वो टुकड़ा टुकड़ा उसका लेके उसको मुक्ति कर दिया छूट खा समझा मेरा बात आ किसी का निंदा तुम करोगे तो उसका पूरा निंदा तुम्हारा अंदर है। इससे शास्त्रों का विचार है जो पापी पा, पातकी भवेत भवेद सूचकस्व ओपी तद भवेद जिस पाप पातकी का होता है आ उसको दिखाने वाले हे देखो ऐसा किया उसको भी यह पाप होता है जो पाप पाप पात्र की नम भवेद सूचक स्व ओपी तद भवेद जो दिखाता है अंगुली ऐसा करके उसको भी वो पाप लगेगा मरेगा लेकिन निर्गुण अवस्था में अवस्थित गुरु वैष्णव जब समाज का शिक्षा के लिए एक एक करके उदाहरण उठा के बोलता है अजामिल ने ये किया ये किया सारे एक एक करके पुरु रवा ने ऐसा किया उसका ऐसा हुआ और सारे मटेरियल जड़ जगत का भी उदाहरण दे तो उसमें कोई दोष नहीं देता ही है देखो सुखदेव गोस्वामी से लेकर जितना सारे महान वैष्णव हैं सब जड़ जगत का एक ना उदाहरण दिया उदाहरण दिया नहीं क्योंकि अफ्राकी जगत गोलोक का विषय ऐसा है कि उसका बारे में आपका चिंतन जा नहीं सकेगा आपका जो बुद्धि विचार है उसमें प्रवेश नहीं होगा इसलिए जड़ जगत का उदाहरण दे के थोड़ा दिग्दर्शन करना जरूरी है समझा मेरा भाई ये जो समाज का आदमी है जितना सारे जितना सारे बैठे हुए हैं ये लोगों का अनंत काल से जड़ जगत का साथ अभिनिवेश है किसी भी बात बोलो जड़ जगत का साथ कुछ ताल्लुकात अगर नहीं है तो समझ नहीं सकता इससे कोई भी बात को समझाने का कोशिश करे उसमें जड़ जगत का एक एक करके उदाहरण देके समझाओ तो वो समझता है जो सुखदेव जी महाराज जिंदगी में किसी से कुछ मांग के भी नहीं खाया और मांग के खाना तो दूरी है दूर की बात है जो दूध है वो भी बिना जाचे बिना मांगे कोई दे दिया वो भी तीन घर में जाएगा वो भी गोदहन काल तक खड़ा रहेगा कोई देख लिया तो दिया तो पिया दूध नहीं तो चल दिए ऐसा परीक्षित महाराज भी जब जगत का हित के लिए ऐसा परीक्षित महाजी ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज तो नहीं है सुखदेव गोस्वामी ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी परमहंस श्रेष्ठ हो ये जो जिसका बारे में कभी किसी का बारे में बोलने का इसका अंदर में इच्छा नहीं है किसी को मांग के भी नहीं खाते अभी बताया वो सुखदेव गोस्वामी जी जब जगत का हित का लिए प्रवचन शुरू किया भागवत का उसमें देखोगे उसमें विषयी लोगों को गाली दिया है देवता लोगों के बारे में भी उधर है सब सुंदर सुखदेव गोस्वामी के बारे में है उधर बताया गया भागवत का महिमा में स्वारी कुशला सुराहा स्वर जे कुशला सुराहा देवता लोग अपना काम को बनाने के लिए बड़ा चतुर है बांग्ला में बोलते हैं मतलब बाज मतलब बाजे सौ बराह ठकू खरा इत्यादि गाला गल दिया है गोरु गाधा है खच्चर खीचड़ को गाधा और घोड़े का संिश्रण में जो होता है उसको खच्चर हो खच्चर गाली नहीं है पहाड़ी जागा में जाओ बिना खच्चर जाने चाहो खच्चरों का पीठ पे चढ़ के जाता है खच्चर का पीठ पे सारे सामान दे देता है फिर धीरे धीरे जाता है खच्चर जाता है जाता नहीं गाल ही नहीं लेकिन सुखदेव को गोस्वामी जैसा परमंसु जी है वो भी इसका बारे में जोर जबर से ऐसा बोला ये सब बीले बतोरुक्रम विक्रमान नी कर्ण पुटेश न रह बोले उसका कान तो उसका कान तो सूरख के बराबर गर्थ गर्त गर्थ जानते हो माटी को खुद के जो सूराख बनाता है जिसका कान में भगवान का कथा नहीं गया बहुत बहुत जाएगा सुखदेव गोस्वामी इतना करावा लेकिन फिर भी बोलने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी जी का कोई दोष लगा लगा कोई दोष क्यों बोले ये तो गुणातीत भूमिका में है इसका कोई दोष लगना संभव है नहीं इसका कोई दोष लगना संभव नहीं है क्योंकि गुरु वैष्णव जो है निर्गुण भूमिका में वो किसी का दोष को दिखाकर तुमको शिक्षा देना चाहे तो तुम बोलो कि ये तो निंदन कर रहा है। निंदन नहीं कर रहा इसलिए जड़ जगत का किसी विषय गुरु वैष्णव का मत मत उठाओ उठाने से दो एक उत्तर देना पड़ेगा वो अंतर व्यथित हो जाता है कि सच्चा बोले तो थोड़ा बहुत ऐसा बात बोलना पड़े जो उसका इच्छा नहीं और नहीं बोले तो जो पूछ रहा है उसको भी गलत रास्ता में जाने का संभावना है इसलिए बिना इच्छा भी बोलना पड़ता है और उसका दि दिल खराब हो जाता दुखी हो जाता है क्यों हमको ये प्रश्न पूछा ये प्रश्न पूछा तब तो बोलना पड़ा नहीं पूछता तो अच्छा है हमारा स्थिति ये जो बात है ये साधारण आदमी समझता नहीं इसी के बारे में तू सीधा जी बने सदगुरु मिले भेद बतावे भेद बताए मतलब ए उधर मत जा वो खराब है उधर गिर जाएगा तू उधर जा ये जो भेद बतावे क्या संतों के अंदर भेद रहता है साधु संतों के अंदर भेद नहीं रहता फिर भी शिक्षा के लिए बोलता है तुम्हारा भलाई के लिए कि तुम मरोगे उधर मत जा वह सब पोपात बोल रहे हैं राधा कुंडी का थे मैं ऐर मत जाओ उधर कहाँ जा रहे इधर आओ उधर मत जाओ मर जाओगे उधर क्या हरी कत सुनने के लिए है उधर आओ सहजिया है वो सब पोहपात बोला रहे क्या पोहपात का चर्चा करने की इच्छा हुआ पोहपात चिल्ला चिल्ला कर बोले राधा कुंडा दे उधर उधर मत जाओ इधर आओ इधर आओ उधर मत जाओ वो सहजिया है वो लोग हम जानते तुम्हारा वो बात खूब अच्छा लगेगा इधर आओ हम जाने हमारा बात सुनने में तुम्हारा बहुत कष्ट होगा लेकिन इसी बात को सुन लो यही मेडिसिन है दवाई है इसके द्वारा ही तुम्हारा मंगल होगा और सहजिया लोग जो दौड़ के आए आप तो सहजिया है किसको सहजिया बोल रहे हो सहजिया तो आप लोग हैं हाँ हाँ हम लोग तो सहजिया जरूर है हम लोग तो सहजिया जरूर है लेकिन हम लोग अपराकित सहजिया है आप प्राकृत सहोजिया हमारा अपराकृत जगत का जो सहज धर्म है वह हम लोगों का अंदर है तो सहजिया जरूर है लेकिन अपराकित सहजिया आप लोग प्राकृत सहजिया तो देखो कितना सारे वृंदावन में सब चर्चा चर्चा करते हैं लोग तो हंसते हैं बड़ा मजा से तो ये जो महापुरुष लोग बोलते हैं गौरकिशोर बाबा को गाली देते हैं गौरकिशोर बाबा कभी कभी गाली देते हैं गौरकिशोर बाबा बोलते हैं देखो जो संत महात्मा है एकदम कड़वा प्रवोचन देके तुम्हारा माया पिसाची को हटा देते हैं वही तुम्हारा दोस्त है वही वास्तव साधु है क्यों उसको ठकरार है वो वही तो वास्तव सदे वो माया पिसाची को हटाने के लिए तुमको इतना कड़वा प्रवचन बोलते तुम सोचते हो कि हिंसा करते हो बाबा नहीं गौरकिशोर दर बाबा जी महाराज बोलते थे जिसका हरि भजन का इच्छा है वो बहुत विचार करके माया से दूर रहे जिसका इच्छा है भगवत भजन करने का वो बहुत ध्यान से सुने वो माया से दूर रहे हर वक्त नहीं तो हर पल पल में उसको गिरने का चांस है आज जो लोग दान करता है दान इधर लो, इधर लो, दान करता है, उसका लिए भी गौर किशोर बाबाजी महाराज बोल दिया है बड़ा हैरान की बात है गौरकिशोर बाबाजी महाराज खुला बोला जो व्यक्ति जो सब संत महात्मा वास्तव हरिभजन कर रहे हैं बाबाजी महाराज का कहना है जो संत महात्मा वास्तव हरिभजन करता है मतलब जिसका दिल का इच्छा है जिसका क्रियाक्रम हर वगत भगवान गुरु वैष्णव का संतुष्टि के लिए ही और अपना लिए नहीं है हर वक्त जिसका जिंदगी में भगवान गुरु वैष्णव को संतुष्ट करने का विचार है अर्थात जो संत महात्मा वास्तव हरिभजन करता है उसका भजन में अनुकूल्य करो तो वो आपका लिए फायदादायक है बाकी दुनिया का जोगी गैनी या तथाकथित भक्तों किसी का लिए आप डोनेशन दोगे वो आपका लिए बंधन के कारण है समझे मेरा बारे? बड़ा गंभीर बात है ये सब गहरा विचार है और अभी देखो काल भगवान से जब अर्जुन ने पूछा था अथो क्यों प्रयुक्त पापम चरती पुरुषा अनुन्न वरसों बलादिप नियोजित तब भगवान ने उत्तर दिया था काम एष क्रोध एषो रजो गुण समव महासन महापना विधि नीन विदि नमीन बैरन इसको ही आप दुश्मन समझो क्या आपका अंदर में काम क्रोध आदि जो है एनम बैरीनम इसको ही बैरी अथा शत्रु समझो शौर डिपु ब्रह्मा जी अपना पोता प्रिय व्रतों को जब मनाने के लिए गए यही बात सुंदर चर्चा करते यही बात चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भयम प्रमत्तेशु वनेनीषु पिशात यत स्वस्थ सहसठ पत्निया ब्रह्मा क्या कह रहे हैं पोता को प्रियपतिजी को बोलते देखो बेटा भय प्रमत्तस्व बनेनीष्व पिशात यत स्वास्थ्य सहसठ पत्या जितेन्द्रियवात्मरबुध से संसवार बंधन किंग नु कव्या ब्रह्मा जी सुंदर इसका व्याख्या कर रहे हैं देखो बेटा जो प्रमत्व है कभी भी उसका व्यवस्थित नहीं है उसका व्यवस्थित नहीं है उसका जो क्रिया कर्म है सब कुछ है व्यवस्थित नहीं है जितेंद्रिय नहीं है वो भयम प्रमत्वश्व जो प्रमत्व व्यक्ति प्रमत्व व्यक्ति क्या करता है कुछ भी कर देता है। प्रमत्व उन्मत्त यह सब बात सुना है ना मत्व प्रमत्व उन्मत्त यह सब बात सुना है ना ये सब भयम प्रमत्स्य प्रकृष्ट रूप मत्व हो गया मत नहीं ऐसा दिमाग खराब हो गया जो प्रकृति का गुण में हर वक्त चलता है प्रकृति का प्रभाव के द्वारा काम कुर्देर काम कुर, कुर दास सदा लाथी खाए है ना राम क्रोध का दास होकर हर प्रकार लाथी खा रहा है है सुंदर तो वो व्यक्ति जो है उसके द्वारा आप कैसे आशा करोगे कि गुरु वैष्णव का सम्मान होगा शास्त्रों का सम्मान होगा मठ का इज्जत रहेगा कैसे आप सचोगे ये आपका ही तो दोष है जो प्रमत्व है उसके द्वारा कैसे हो सकता हो नहीं सकता वो तो किसी का सम्मान भी नहीं कर सकता भयम प्रमत्व स्व बनी श्योपिशाद स अस्ते छह सठ पत्नियां छपत्नी का साथ जब वास करते हैं वो जंगल में भी जाए तो उसका लिए खतरा है छ विपत्नी कौन है वो जे काम क्रोध लोभ मोह मधो माश्चर्य छ के द्वारा आप जंगल में जाके भी बास करो महाराज मस्त है मस्त नहीं है क्योंकि छर सौ रिपू जो है आपका साथ गया सर रूपी आप जाय करके नहीं गया जंगल में जंगल में जाके क्या करोगे जंगल में जाके आपका तो वही मन को लेके जाओगे आप जाके आपका लात खाना पड़ेगा जंगल में हैरान हो जाओगे तो भयम प्रमत्सव बनेश्यो पिशाद मन में भी बेटा देखो वो उसका लिए डर है बन में भी है उसका लिए डर है क्यों भयं प्रमत्सु बनी शो पिशात बने भी भी उसका डर है ही है हर हालत में क्यों यत स्वास्ते सौह सत्निया जब शौर रिपु का साथ बास करते हैं तो उसका डर जो है वो कई भी रहे उसका हर हालत में खतरा है मुसीबत है आज आत्मा आत्मरथेर बुधस्व जो जितेंद्रिय हो है, और उसका साथ और एक शब्द व्यवहार किया जितेंद्रिय आत्मरतेर बुधस् जो आत्मचिंतन में डूबा हुआ है वो बुधस््य ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट कितना सुंदर है एक शब्द हो जितेंद्रियस्व जो जितेंद्रियो इंद्रियों को जय कर लिया जितेंद्रिय इंद्रियों इंद्रियो जय करने का बाद भी आपका लिए कोई समाधान नहीं होगा अगर भगवान का और मन नहीं गया कितना जितेंद्रिय व्यक्ति का पतन होते देखा कितना जितेंद्रिय व्यक्ति का पतन हो गया लेकिन जितेंद्रिय स्व आत्मरतुदस्यो जो आत्मनी आत्मचिंतन में जो रथ है बिल्कुल हर वक्त भगवान चिंतन में आत्मचिंतन में है। आत्म रतेर तो है जितेंद्रिय स्व आत्मरथे बुद्धस्यो वो वास्तव बुद्धिमान है भगवान इसका उत्तर दिया काल ये सब चर्चा करेंगे बोला भी था उठाया था ईशा बुद्धिमताम बुद्धि ये सब श्लोक उठाया था तो जितेंद्र स्व आत्मरत बुद्ध संसार बंधन किंग नु करोते जो आत्मरत है जो जितेन्द्रिय हैं जो वास्तव बुद्धिमान है जिसका मेधा है भगवान का उचल पड़े तो उसका भला संसार में रहते हुए भी क्या बंधन हो सकता संसार में रहे तो भी उसका बंधन नहीं है भगवान का भक्ति करता है आत्मचिंतन में तो इसका बारे में ब्रह्मा जी सुंदर उसको समझाया तो काम क्रोध लोभ मोहम मधमाश्चुर जो, जो है ये सारे आपका विदिनमेनम नम बैरिनम यही आपका शत्रु है इसको जय करने के लिए तमाम जो पथ जो गीता में बताया और इसके बाद हमने जो आपका यह परसूय श्लोक को उठाया था ए तत्सर्वम गुरु भक्तिया पुरुषो ही अंजो सा जाए तो गुरु वैष्णव का सेवन करते करते तो चुटकी बजा के जय हो जाएगा सुंदर बात अब उसका बाद अभी आता है देखो जे धुमेना यथा धूमे नियते बन् यथादर्शो मले नेनात गर्भस्तथा तेनेदम धुमेना धूमे वन्हिर यथा दर्शो मलेन न मले इसका बारे में कहा गया जैव धर्म भक्त में भक्ति में ठाकुर सुंदर व्याख्या किया और रसिक रंजन टीका या तो विद्या रंजन की है इसमें भक्तनाथ ठाकुर इसका सुंदर व्याख्या किया तो ये जो गुणमय जगत है गुणमय जगत में सारे जो वस्तु व्यक्ति हैं चेतन अचेतन है ना सावर जंगम सारे हैं भक्तिवीर ठाकुर जी ने सुंदर विचार देखा ये अचेतन वस्तु है हाँ इसके बाद चेतन का भी विकास दिखाया कर्म विकास मुकुलित चेतन विकुजित चेतन चेतन पूर्ण विकुजित ये सब दिखाया तो चेतन का भी कितना अंदर में कितना प्रकाश है सबका अंदर में एक नहीं है चेतना का जिसका अंदर में जितना प्रकाश है उतना ही वो आपरा कि जगत में जाने के लिए उतना ही क्वालिफाइड है अपरागिक जगत में जाने के लिए 100 परसेंट क्वालिफिकेशन मिले तब जब वो गुणातीत अवस्था में अर्थात पूर्ण चेतन का साथ युक्त तो हो जाए पूर्ण चेतना में उदिष्ट गुरु वैष्णव का साथ जिसका चेतना मिल गया बस हो जाएगा भागी हमारा कहने का मतलब है जिसका चेतना का विहार विकास जितना हुआ वो उतना ही उन्नत है है ना पत्थर आदि है उसको तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन चैतन्य महापौर स्थावर जंगम कोई को बोला है न सबको चेतन अचेतन सबको एकदम नाम सुनाया और पत्थर पिघल गया वृंदावन में बंसी धनी के साथ भगवान का पत्थर पिघल जाता है हम लोग देख के आया चैतन्य महाप्र पूरी में जाओ वहाँ चैतन्य महाप्र का उदा देखोगे जहाँ खड़ा होके जगन्नाथ दर्शन करते थे वो पत्थर पिघल गया था पिघल गया था ना? और जहाँ अंगली रख के जगन्नाथ का तो दर्शन करते थे वो भी पिघल गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़ा होकर धनी करते थे वो सा सारे तमाम जगह पिघल जाता था उसमें हाथी घोड़ा हिरण जो भी पशु रहे ऊंट, सबका पैर का जो निशान है उसमें लग जाता था अभी भी है अब जाओ अभी भी है जैव वृंदावन में जाओ बड़े बैठान छोटे बैठान उधर जाओ सब तो चेतन अचेतन व्यक्ति सबको भगवान का अगर कीपा मिले तो कहना ही क्या है लेकिन ये चेतना का जितना विकास हो वो उतना ही उन्नत है आदमियों में चेतना का जितना कम है संकुचित होकर धीरे धीरे नीचे नामला नीचे जा रहा है तो वो क्या होता है वो जंगली आदमी होता है ना जंगली आदमी है ना जंगली कचा मांस खाता है नंगा रहता है और तीर धुनु चलाता है अभी भी है जाओ आंदामन निकोबार आइलैंड में सरकार से उन लोगों को प्रिजर्वेशन किया उसको कोई ना मारे जाओ नागालैंड में जाओ वहाँ भी है आदिवासी सब मारेगा रात रात रात को आठ बज जाए तो उसका पहले घर चले जाओ नहीं तो सरकार का साथ चलो नहीं तो किसी जगह जाओ आपको मार के खा लेगा तो ये जो चेतना का जो क्रमोन्नति जिसका जितना चेतना का प्रकाश है उतना ही अच्छा है यहाँ इसको ही इसलिए सच्चिदनंद भक्ति ठाकुर रसिकनंदन टीका में, रसिक में बताएं कि देखो ये जगत चेतन अचेतन हैं सब इसमें चेतन वस्तु जो है उसका भी क्रम विकास है जैसे पत्थर है उससे उन्नत है पेड़ पौधा पेड़ पौधा से उन्नत है धीरे धीरे हैं तो कोड़े मकोड़े जब उसका बाद, धीरे धीरे चलो चलते चलते ऊपर जाके पशु पक्षी आधार होते होते आस्ते से ऊपर जाके आदमी और आदमियों वे बहुत फराक है बहुत फराक है मानवा चतुर्लक्षणी मानव कितने किस्म का चार लख आदमी का वैरायटी है उसमें भी किसी का चेतन कैसा है वो तो प्रमाणित होता है जब उसका सामने आप जाओगे उसका साथ व्यवहार करोगे चेतना ही नहीं पशु का माफी तो जो, जो जितना चेतना में आगे बढ़ा वो उतना ही काबिल बनेगा इसीलिए इधर बताया भक्ति विनोद ठाकुर जी जैसे उग्नि है अंदर में उग्नी है उग्नि को चेतन वस्तु का साथ तुलना दिया गया इसको बोलते हैं धुमे न ब्रियत बं रथादर्शो मले न छ जैसे आग है लेकिन ऊपर से पता नहीं चलता क्योंकि ऐसा धुआं धुआं धुआं धुआं हो गया कि धुआं का अंदर आग है लेकिन बाहर से धुआं दिखाई देता दारो धुआं धुआं हो गया लेकिन अंदर में आग है किसी को पता नहीं और जैसे दर्पण है दर्पण का ऊपर बहुत सारे मैल गिरा है ऐसा मैल है कि वो पता नहीं जल्दी क्या है हमारा अभी जो बांग्लादेश बोलते हो राजस्थ का किसी जगह ऐसा हुआ था बोले एक जगह से एक आदमी जा रहा था वहां टूटा हुआ राजबाड़ी है बहुत कितना एक हजार डेढ़ हजार साल दो हजार साल कोई पता नहीं टूटा हुआ कोई नहीं जाता वहां सिर्फ सांप है और भूत पेंत हैं कोई नहीं जाता और महाराज एक आदमी किसी किसी भी हालत से वहाँ से गुजर रहा था उसको एक मोहर मिल गया कैसे मिल गया कौन जाने कोई जंतु बंतु उधर से ठुकराया किसी जगह से निकल गया वो निकल के लाया तो हल्ला मच गया कि इस जगह से मोहर मिला सरकार को खबर चला गया आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट सब आया ऐतिहासिक डिपार्टमेंट से लोग आया आके पूरा छानबीन किया पूरा पूरा जगह घेर लिया पुलिस आया सारे घेर लिया और तो पानी ल पानी जानते हो ना इतना पानी है मारे तो एक पानी का फोर्स आए तब मर जाओगे हमारा के सी में आया था साफा करने के लिए पानी का बुलेट कम पिक चल रहा है वो पानी किसी का शरीर में लगे वो मर जाएगा इतना तेज है पानी उसके द्वारा साफा कर रहा है साफ़ा पाप भगा रहा है फिर तोड़ फोड़ करके फिर उसका अंदर से बहुत सारी चीज़ मिला बहुत सारे सरकार को मिला फिर एक आदमी खोद रहा था उसको एक भाड़ी तो जैसा कुछ मिला वो लाके बोला साहेब ये क्या है देखो तो वो बोली क्या है देखा थोड़ा थोड़ा चिक, चिक कर रहा है और पता नहीं चलता वो उसको सफाई किया बहुत एसिड दे ये देखे वो देखे सफाई करते करते अंतिम में और निकला एक बड़ा कीमती दर्पण है जो रानी माँ यूज़ करती थी उसमें बड़ा सुंदर लगा हुआ है पत्थर पत्थर सुंदर और देखने का लायक है सोने शादी से बना हुआ सुंदर और वो वो बाद में निकाल और जो शीशे जब साफा किया इतना सुंदर है लेकिन पहले जब ले आया था वो पता नहीं चलते क्या है तो महाराज ये क्या है वो क्या है लेकिन जब सफा किया गया तो पता चला ये एक दर्पण है तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को धूमे नियत वहर यथादर्शो मले न जैसे अग्नि, अग्नि अवृत रहता है कि धूम के द्वारा और दर्पण मैल के द्वारा भरपूर मैल के द्वारा उसका जो स्वरूप है पूरा अनावृत है इस अवस्था में क्या पहचान पाओगे आप क्या है उसको सामने रखे तो कुछ मुख दिखेगा दर्पण तो है ही है लेकिन मुख नहीं दिखता इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले चेत दर्पण अर्जनम भव महादेव अग्नि हमारा अंदर में चेत और रूपी जो दर्पण है इसको सवर्ण कितवन के द्वारा इसको मांजन करो मजन करो मांजन कर, करते करते आईना का अर्थात दर्पण का जो स्वाभाविक स्वभाव है उसमें सब दिखाई पड़ता है आपका भी पड़ेगा अर्थात जो दर्पण सफा हो जाएगा परमात्मा ठाकुर जी का सब कुछ इसका अंदर में रिफ्लेक्शन आएगा और गुंजिता मंजन में भी इसी इसी दर्शन है जय गुंजित मंदिर मतलब हृदय जो सिंहासन है हिज जो दर्पण है इसको साफा करो तो ठाकुर जी को बैठाओगे जिससे अनंत देव बलोदाव का आविर्भाव तिथि में बताया था अनंत देव को अगर नहीं लाओगे तो कहाँ धरोगे ठाकुर जी को भगवान तो अनंत का आधार पर रहता है भगवान जो रहता है कि अनंत का आधार पर रहता है अनंत देव का आधार पर रहता है तो बद्रजी का हिम्मत नहीं कि भगवान को रखे संभव नहीं और ये जो उदाहरण दिया धुमे नियेर यथा दर्शो मले न उसके बाद बोला ये देखो यथोल अवृतो गर्भस्तथा तेने दम आवृतम जैसे जैसे गर्भो जैसे गर्भों का अंदर मैया का गर्भों का अंदर में संतान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता उलवेणा ऊपर का चमड़ा आदि सबके द्वारा अवृत है जब बच्चा पैदा हो तो पता चलता है उसका पहले से पता नहीं कहाँ है कैसा है काला है कि धूला है कि लंबा है कि मोटा है कि वो बच्चा है कि बच्ची है <laughs> क्या है पता चलता है। जब निकाले आजकल मशीन निकल गया हमारा सब बोल देते हैं तो यथोलवेना अवृतम जथोलवेना आवृतो गर्वोस्त तथा तेनेदम अवृतम आपका अंदर में जो चेतना है अर्जुन को भगवान तर्क दे रहा है ऐसे तुम्हारा चेतना जो है आवृत रह गया यथोलवेन आवृतो गर्वोस्त तथा तेनेदम अवृतम क्या आवृत है बोले आपका चेतना ये शुद्ध चेतना जो है शुद्ध अवस्था में आपका चेतना का पूरा विकास हो जाए तो आप देखो पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु का सब आपका नित्य संबंध है यह आविष्कार हो जाएगा लेकिन अभी इच्छा नहीं होता भगवान का पूर्ण चेतनमय कथा में कोई लगन नहीं है आरती हो तो दर्शन का इच्छा नहीं होता है और संत महात्मा का वाणी भी सुनने की इच्छा नहीं होता है वो क्या हल्ला हो रहा है हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसा बोले और उसका बाद भगवान अर्जुन जी को बताएं आवृतम ज्ञानम ज्ञानीनो एते वैरेणा काम नित्य वैरेना कामरूपेण कुंत दुष्पुर नलिन अनुष्पुर जो तुम्हारा बासना अंदर में है कभी पूर्ति नहीं होने वाला जब जलता हुआ आग का अंदर कोई इन्फ्लेमेबल सॉबेंस जलता हुआ आग का अंदर में घि डालो तेल डालो कैरोसिन डालो क्या आग बुझेगा? बूझेगा वो बढ़ते चलेगा ऐसा ही उदाहरण दिया कि देखो तुम्हारा जो ये जो चेतना का विकास हुआ तो शुद्ध बुद्धि का ये जो है ना मन बुद्धि चित्त अहंकार एक हमने पहले भी बताया था उदाहरण मंग याद है एक एक अंतरात्मा का फंक्शन का मुताबिक नाम पढ़ गया, इसका व्याख्या है देख उसमें है सारे हमने बताया जो ये जो चेतना का विकास हो तो बुद्धि भी शुद्धि हो जाए निर्मल बुद्धि उत्पन्ना है और आवृतम ज्ञानम एते न ज्ञानीनो नित्यो वैरिना कामरूपेण कंतीय दुष्पुरे अन्य दसे दुष्पूरणियों बन्ही आँख के द्वारा जैसे काम क्रोध आदि काम रूप क्योंकि भक्तिम ठाकुर जी ने सुंदर व्याख्या किया तुम्हारा अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश नहीं है उसका एक ही कारण है तुम्हारा अंदर में काम है तुम्हारा अंदर में काम है इस काम के कारण तुम्हारा चेतना का विकास नहीं हो पा रहा है बुद्धि शुद्धि नहीं हो रहा है एक ही कारण काम रूप जो विषय है वो अविद्वा है अज्ञान के द्वारा अवृत कर लेता है अविद्वा है वो अज्ञान है अज्ञान के द्वारा अवृत कर लेता है क्यों काम एक काम ही है बड़ा बड़ा शास्त्री हमने देखा वो तो काम का नहीं है कुछ शास्त्रों में कुछ गा अंदर में ऐसा काम आ गया कब बस शास्त्र हो गया तुम्हारा पूरा गया वो काम के द्वारा प्रेरित होके क्या कुछ नहीं कर रहा ला? बोलो क्या कुछ नहीं किया गर्हित काम और बाद में शर्म के मारे कहाँ भागे बेचारा ऐसा जब जिसका अंदर में जितना काम है उसका अंदर में ज्ञान का प्रकाश उतना ही कम है जितना जिसका अंदर में जितना काम है वो देखोगे शास्त्रों का एक बार समझेगा नहीं चाहे आचार्यों का रूप में हो कुछ भी रूप में हो बैठा दिया एक भी कुछ चीज का उसका अंदर में कोई मतलब नहीं समझेगा नहीं बोलो कुछ बता नहीं सकेगा ये मारा चर्चा नहीं है प्रत्यक्ष देखा है पद को ले लिया लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ उसके अंदर में कुछ प्रकाशित नहीं हुआ ठाकुर जी प्रकाश नहीं करेगा गुरु जी प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि उसको चाहिए था और पद बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है गुरु जी डंडा को देखा दिया वो को उसको मानो बोलने के लिए बहुत लेकिन शास्त्रों का विचार करो गुरु जी धोखा गुरु जी सत को धोखा नहीं देते गुप्त रूप में सब बोल के जाते ऐसा ऐसा कहानी है अनुगत्य किसका अंदर में है किसका अंदर में नहीं है वो ठाकुर जी जानता है अनुगत तो बहुत आदमी दिखाता है प्रमाण लेकिन देखा जाता है अंतिम में अनुगत्य नहीं है अनुगत्य अगर तो है तो दिखाओ अनुगत्या तो तुरंत प्रकाशित होगा अनुगत नहीं है लेकिन दुनिया का आदमी बोलेगा अनुगत्य है तो अनुगत्य है तो है ठीक है तुम लोग चलो प्रमाण तो रहेगा फले न फलकार न मनोन्न तो तुम्हारा अनुगत्य है कि नहीं प्रमाणित हो जाएगा तुम्हारा गुरुजी का पूरा भावना तुम्हारा अंदर में आया कि नहीं ना तुम चिटिंगबाजी कर रहे हो गुरुजी का पूरा सिद्धांत तो पूरा पूरा भावना पूरा चे सब आएगा अगर नहीं आए तो बिल्कुल नहीं झूठा बोल रहा है समाज का आदमी समाज का आदमी को भड़काना संभव है लेकिन तत्व ज्ञानी व्यक्ति को कोई भड़का नहीं सकता उसका दिव्य दर्शन है वो समझ जाता नाटक कर रहा है एक्टिंग कर रहा है कहाँ तक जाएगा छलना करके ज्यादा दिन तक जा नहीं पाता चल नहीं पाता भागवत में सुंदर सुंदर विचार भी है जब बाद में सुनोगे तो काम रूपेण और नित्योबैरे ना नित्योबैरी जो है काम है ये काम उपस्थित होने के कारण उसका अंदर में दुष्पूर्णय जो काम है अनल आँख का मताविक वो उसके कारण उसका जो ज्ञान है वो प्रकाशित नहीं हो पाता प्रकाशित होना संभव नहीं और महाराज इधर बताया भगवान अभी कह रहे हैं कि इंद्रियाणो मनो इंद्रिया इंद्रियाणों इंद्रियाणी मनोबुद्धिष्ठान उच्यते तयमोति एष ज्ञानम आवृत्तदेहीनाद्रिया और मनोबुद्धिधिष्ठान उच्यते काम जो है काम का जो एक्सप्रेशन काम जो प्रकाशित होगा कैसे प्रकाशित होता है काम काम को देखा ही जाता है ऐसा ऐसा काला धोला नहीं काम तो अंदर में रहता है काम को देखा नहीं जाता लेकिन काम जब प्रकाशित होता है आपका इंद्रियों इंद्रियों, इंद्रियों के द्वारा आपका अंदर में काम है और काम जब प्रकाशित हो गया आपका गंदगी प्रकाशित हो गया लेकिन काम जब तक प्रकाशित नहीं है तब तक तो आप जेंटलमैन हैं समाज का आदमी आपको जेंटलमैन बोलेगा लेकिन काम जब एकदम विस्फोरन होके आज का आपका इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित हो गया घृणित कर्म आपको करा दिया तो आप कैसे किया इंद्रियों के द्वारा किया तो प्रकाशित हो गया तो काम का जब एक्सप्रेशन होगा तो आपका इंद्रियों के द्वारा ही होगा होगा नहीं और मन में पहले आएगा आंदर काम में है चित्त अशुद्धि हो गया मन में बिचारा आएगा ही करेगा इसको भोगना चाहिए हमको इसको भोगना चाहिए आएगा मन में संकल्प विकल्प को उसका बाद बुद्धि निर्णय आम हमको चाहिए किस समय भोग करेगा ठीक उसी समय हम जाएंगे बस जाकर उसको भोग करेंगे बस तो देखो कैसा कैसे पहले मन में काम चित्त को कलुषित कर दिया मन विखेप हो गया उसमें संकल्प विकल्प आ गया उसके बाद बुद्धि का बुद्धि खराब हो गया बुद्धि निर्णय लिया आम को भोग करने फिर उसके बाद बुद्धि जब निर्णय लिया उसका बाद जो, जो क्रिया क्रम करा वो किसके द्वारा किया ये शरीर के द्वारा किया इंद्रिय के द्वारा किया तो जो काम है ये आपका इंद्रियों मन ये सबके अधिष्ठित होकर काम करते है। होता है ऐसे तो भूतों का अभी देखने में दिखता नहीं लेकिन प्रकाशित जो हो जाए इंद्रिया मनोबुद्धिधिष्ठान चते ऐश्वरी विमोहत्तेष ज्ञानम आवृत्त दे और ज्ञान का आवृत्त करके ज्ञान को पूरा आवृत्त करके ये जो क्रियाक्रम है दूषित क्रियाक्रम संगठित होता है जब आदमी काम में गिर जाता है तो इसका अंदर में शुद्ध बुध खो जाता है इसका माने क्या है आपका ज्ञान को अर्थ चेतना को आवृत्त करके फिर भूतों का मापी काम करता है सी चैतन्य चैतन में तो मैं इसलिए बताया पिसाची पहले जथा मतिन हो माया बद्ध जीवे भाव उदय यही बताया ना पिशाची पहले जथा मतिच्छन्न हो मायाबद्ध जीवेर है से उदय पिसाची जब पकड़ लेता है कोई जेंटलमैन है कोई भी है तो उसका तो हो गया खराब अब भूतों का मापिक काम कर रहा है क्योंकि उसको अभी प्रेतात्मा पकड़ लिया एक बात ध्यान से सुनना किसी व्यक्ति को जब प्रेतात्मा पकड़ता है प्रेतात्मा पकड़ने का पहले देखता है कि इसका अंदर में चेतना का कितना विकास है चेतना जिसका अंदर में कम प्रकाशित है प्रेतात्मा चिंता करे कि इसका अंदर में घुसने के बाद उसके चेतना को आवृत करना है करके हम राज करेगा हम राज करेगा तो किसका अंदर में घुसता है भूत भूत घुसता है भूतों का अंदर मुस्लिम आदि जो है उसका अंदर में ज़्यादा क्योंकि टट्टी पेशाब करके धोता नहीं कुछ नहीं करता आचार आचरण है कुछ नहीं है लच्छ है उसको ज़्यादा पकड़ता है और देखो शुद्ध भूमिका में रहो खाना उठना बैठना शुद्ध ब्राह्मण कुछ कुछ कभी भी पकड़ नहीं सकता पक पकड़े चिता पितात्ता कभी पकड़ने पितात्ता उसी को पकड़ता है जिसको पितात्ता को पता है कि इसको पकड़ने से इसका अंदर का चेतना को हम आवृत करके अपना खेल खेलेंगे उसको शरीर लेके आंखों आँखों का सामने देखा है एक लड़की तोड़फोड़ कर रहा है नी बाकमल लड़की है वो तोड़ रहा है साहब वो बाईस आदमी को एक झटका में फेंक दिया चार बलवान आदमी तो पेतात्मा पकड़ क्या होता है अब देखो गौ माता सत्विक प्राणी है इसका अंदर में कितना सारे है? और गौ माता पेतात्व को देखने से ही समझ जाते प्रतात्मा है हर वकत और बागती है अभी गौमाता को तुम पकड़ के मैदान से जा रहे हो पेतात्व अगर गौ माता देखे सामने पेतात्ता है वो जाएगा नहीं पिछाड़े हे हम्बा चिल्ला गए बोले क्या हुआ रे वो बोले जाएगा ही नहीं पीछे जाएगा गौ माता को आंखों आँक, को दर्शन में और गौ माता को जब तक स्पर्श करके रखोगे तब तक पितात्ता आपको पकड़ेगा नहीं पितात्ता तब तो तक पकड़ा बहुत आदमी को ऐसा हुआ गौ चराने का आ रहा है बस पितात्ता एकदम उसको अवस्था हला कर वो समझ गया वो गौ माता का लैच को छोड़ा गौ माता भी दौड़ा है वो भी दौड़ है लैच को छोड़ा नहीं लैच छोड़ने से उसको पकड़ लेगा गौ माता का अंदर सारे ठाकुर जी तो है ही है सारे देवता लोग हैं सारे इसका प्रमाण है शाक्षात प्रमाण देख ल तो हमने जो ये जो व्याख्या दिखाया ठाकुर जी ने जो श्लोक बोला इसका सुंदर व्याख्या इंद्रिया मनोबुद्धि असाधिष्ठानुच्छा थे एक ज्ञान आवृत्त देख ज्ञान को आवृत्त करके विमोहन क्रिया संपादन करके काम नित्य करता है अपना खेल जमाता है कहाँ इंद्रियों के ऊपर मन के ऊपर और अशुद्ध बुद्धि के ऊपर बस खेल खेल रहा है लेकिन अवृत करके नहीं तो संभव नहीं तो इसका बाद भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन ये तो आपको तुमको बताया तो अब हमारा उपदेश ये है कि तस्मा तम इंद्रिया आदौ नियम भर भरतव पापना प्रजहि हि एनम विज्ञान विज्ञाननाशनम क्या बताया तस्मा ध्यान से सुनो तस्मांद्रिया आदौ नियम भरतर्षव पापना प्रजहि हि एनम ज्ञानो विज्ञानो नासनम इसीलिए अर्जुन मेरा ये कहना है तुम्हारा सामने तुम भी ऐसा काम करो तस्मा तम इंद्रिया अदौ नियम नियम मतलब गेट कंट्रोल ओवर योर सेंस ऑग एन एंड माइंड तुम्हारा इंद्रियों को पहले बस में लाओ तुम्हारा सारे इंद्रियों के पहले कंट्रोल में लाओ जैसे मालिक का कुत्ता बोले बैठ जाओ इधर कुत्ता बैठ ना पालतू कुत्ता ऐसा इंद्रियों को बना लो पालतू कुत्ता ए बिल्कुल और हमारा कुल और आदि तो ऐसा बताए जो काम आए तो ऐसा चिल्ला के बोल रहे <coughs> चिल्ला चिल्ला के बोले मदनो परिहरो ए मदन सावधान सावधान हो जा हमारा सामने काम मत आओ हम कौन है जानते हो साक्षात कामदेव का दास हूँ मैं भगवान का तुम खेल खेलने के लिए मेरे पास आए हो जाओ भगवान हमारा शंकर भगवान जी क्या किया कामदेव जी आया कामदेख जला दिया कामदे जल गया एकदम शंकर का तेज से क्या खेलने के लिए आया है मेरा पास यहा जला के एकदम छाई कर दिया तो साक्षात कामदेव जो है परात्पर अखिलेश्वर और अपराकित कामदेव इ जगत का आदमी जो काम के द्वारा मोहित होता है एक लड़का लड़की का भी जो बागा दौरी करता है जो प्राकृत कामदेव ये है कामदेव आज जब अपराकित कामदेव है उसका कहना ही क्या अपराकृत कामदेव का प्रभाव अब आपका पास आपका ऊपर होगा तो प्राकृत काम कुछ कर सकेगा काल इस विषय में चर्चा करेंगे बहुबा अक्सर बोलते थे देखो जब अपराकित कामदेव का कीपा होगा तो प्राकृतिक कामदेव आपको कुछ नहीं कर पाएगा क्या करे और जब हमारा नर ठाकुर आदि बताया काम क्रोध साधु के रे की को रही थे भारी यदि हाई साधु जोनार संगो यदि वास्तव साधु संग करते हो तो काम को करिए डरते क्यों हो तो ऐसा चुटकी बजा के चला जाएगा लेकिन अपना अंदर में पूछो सत्संग वास्तव कर रहे हो कि झूठा ये पूछना चाहिए काम क्रोध साधो के की को रीते पारे यदि हाय साधु जनार्थ संग हो यदि अगर वास्तव साधु संग हो कपट ना हो तो तुम्हारा काम कर तुमको तुम्हारा क्या बिगाड़ सके कुछ नहीं कर सके शास्त्रो का बोझ। इसलिए अर्जुन तस्मात तम भी तुम भी एक काम करो इंद्रियाणी आदो नियम्य तुम्हारा इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करो कंट्रोल करो उसको और पाप नाम प्रजही ये पाप काम ऐसो क्रोध इसे इसको क्या करो पाप नाम प्रजही फेंक दो काट के इसको ही एनम क्यों बोले ही एनम यही है ज्ञान विज्ञान नाशनम तुम्हारा अंदर में जो ज्ञान ज्ञान विज्ञान को नाश करके तुमको बना दिया कुत्ता बिल्ली अज्ञान में डाल दिया यही तुम्हारा शत्रु है इसको मारो देखोगे साफ समाधान हो जाएगा कितना सुंदर विचार है ध्यान से अगर सुनोगे तो इसको समझोगे तो हम सोचता है कि और कुछ नहीं रहेगा जय प्राप्त हो जाओगे संसार के ऊपर क्या डरते हो ऐसा छोटा मोटा चीज समाज का संग बंद कर दो जिसका संग करोगे वही तुम्हारा बंधन का कारण होगा बोले महाराज कैसा है बार बार आलतू फालतू बोलता है उधर मत, जा, मत जा। जाओ उधर मत जाओ हाँ जाओ मत जिसका संग करोगे वही तुम्हारा बंधन का कारण जोधिया का साधु बनना है सब संग बंद करो तुलसी देवी के सामने हम बोल रहे हैं सब संग बंद करो संग मतलब पृथ्वी नहीं मैं किसी का साथ मत करो महाराज पुरुषाद देने के लिए पुरुषात दे दो निराशक्त होकर किसी मैया भी आए उसको भी प्रसाद दे दो देखो मत उसका और देखो मत नजर नज़र लग जाएगा चारों चौका हो जाएगा एकदम तुम्हारा दो उसका दो चार बस हो गया कम बन जाएगा तुम्हारा जिंदगी का ब्रह्मचर्य पालन हो जाएगा और सन्यास भी पालन हो जाए होगा नहीं कितना सुंदर हो रहा है ना चारों ओर हाँ बड़ा कठिन बात है बहुत वंशा कलपुत्र के पास नावन है विष्णु अगर आजकल के जमाने में साधु बनना है तो भरोसा रखकर कर सब बंद कर दो अंदर में करो जहाँ बोले इसका जिस सीता देवी को लक्ष्मण जी बोले नहीं इसका बाहर मच जाओ यही हम बोल देंगे अगर रहना है तो साधु बनना है इसका बार मत जाओ जितना भी बरा है उसका पास मत जाओ मत जाओ मत जाओ आप बोले तो बोले महाराज चर्चा करते है हम किसी का चर्चा नहीं करते हम किसी का हमारा इच्छा ही नहीं है किसी का बारे में कुछ बोलने का हमारा कोई इच्छा नहीं घिना लगता है हमारा क्योंकि हमारा पास टाइम नहीं फिर भी जोर जबरदस्ती बोलना पड़ता तुम बैठा बैठा दिया तो अच्छा बुरा ना बोले तो कैसे समझोगे हम अगर नहीं बोले उधर आग है बेटा उधर मज जा बच्चा जो दौड़ रहा है अब मैया देख रहे हैं नदी पे दौड़ रहा है बच्चा जाके तो दौड़ के उसको खींच के ले आता है बच्चा आँख का आँख का अंदर हाथ लगा देता है सर नाते थे ना मैया रोकते हैं हमने देखा सामने अमानिया करते करते वो अपना जो चक्कू को रखे गए बच्चा आके खेलना शुरू बस एकदम काट के निकल गया रो ना गया, गया, गया बच्चा बच्चा गया तो तुम ही है बच्चा गया तो हम क्या करें तो ऐसा होता है ये सब बच्चा है कोई समझता नहीं जहां पैसा है जहां दौलत है जहां मजा है ये छागल सब वहीं दौड़ेगा वहीं दौड़ेगा जहां कष्ट है वहां जाएगा नहीं हो वहां क्या है खाना है न, रहना है अच्छा और तुमको बनना क्या है किस लिए आए हो घर से तुम किस लिए आए हो तुम आए हो को से, बनने के लिए तुम आए हो साधु बनने के लिए कि सेट बनने के है? पहले बताओ तुमने तो आया था साधु बनने के लिए तुम सेठ बन के दिखा दिया ऐसा घूमट पुकस करते हो आ इतना पैसा है हमारा गाड़ी है भाई तुम्हारा कौन देख रहा है सब कोई पक्का साधु हो तुम्हारा कोई एक पैसा भी कोई कीमत नहीं देगा तुम किस लिए आए हो तुम तो साधु बनने के लिए आए और तुम दिखा रहे हो सेठ साहुकारी